आध्यात्मराण किसर्ग मगणाथम हिजानक निधि रोचते शुवाम सेचन सुग्रीव प्रीतमानस प्रेशयामा सलिनो बानर्स दक्षिश सर्वासु विविधा वाडरा प्रेष्य सवर महाबलान् दुसम प्रयत्न न महाबलम् हनुमत महाबल नल सुशेण सर्व महंदमे चेषयामा सुग्रीव वचन छेदमब्रवीत यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथा योग्य जानकी जी की खोज के लिए नियुक्त कर दो राम का यह वचन सुनकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने प्रसन्न होकर बहुत से बलवान वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा इस प्रकार तुरंत ही समस्त दिशाओं में अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद जाम्बवान हनुमान नल सुषेण सरभ मैंद आदि द्विध आदि को भेजा तथा इनमें से इस प्रकार कहा उनसे इस प्रकार कहा विचिन्तं तो प्रयत्न नवंतो जान मासा शुभाधर्वांग निर्वर तम मच्छासन पुरसरा मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से शुभ लक्षणा जानकी जी की खोज करो और एक मास के भीतर ही लौट आओ सीता मददृष्ट यदि वो मासा दुर्धम दिव भवे तदा प्राणातिक दंडम बानरा यदि सीता जी को बिना देखे तुम्हें एक मास से एक दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानरों याद रखो तुम्हें मेरे हाथ से प्राणात दंड भोगना पड़ेगा इति प्रस्थाप्य सुग्रीव वाणरान् भीमिक्रमा राम से पार्शे श्रीराव नाचोप विभेश उन महापराक्रमी बानरों को इस प्रकार भेजकर सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर उनके पास जा बैठे ग्छत मारुति दृष्ट्वावो वचनम्रभे अभिज्ञाथ में तेन्मेकम मन्नामाक्षर संयुक्त से सीतायी दीयताम अस्मिन कार्य प्रमाणम भी तमे कपि सी सत्म ते सर्व गंताशुभ स्व उस समय पवन नंदन हनुमान को जाते देख श्री रघुनाथ जी ने कहा हे hey, कपिश्रेष्ठ तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ इस पर मेरे नामक्षर गुदे हुए हैं इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता जी को देना हे कपि श्रेष्ठ इस कार्य में तुम ही समर्थ हो मैं तुम्हारा बुद्धिबल अच्छी तरह जानता हूँ अच्छा जाओ तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो एवं कपिनाम्राज्ञा ते विसृष्टा परिमार गणे अंगद मुखा बभ्र मुस्तत्र तत्रह। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव के भेजे हुए वे अंगदादि वानरगण जी की खोज करते हुए पृथ्वी पर जहां तहाँ विचरने लगे दर्वतोपम राषणाकार भक्संत मृगान गजान घूमते घूमते उन्होंने विंध्याचल के घन वन में एक पर्वताकार भयंकर राक्षस देखा जो जंगल के मृग और हाथियों को पकड़ पकड़ कर खा रहा था रावण हो शब्दों क्षण कुछ वानरों ने यह समझकर कि यही रावण है वहां किल शब्द करते हुए उसे एक क्षण में ही घूसों से मार डाला नाय रावण ययुरण्यन्महधनम तिथार्थ सलिलम तत्र नाविंदन हरिपुंग फिर उसे इतनी सुगमता से मरा हुआ देखकर यह रावण नहीं है ऐसा कहते हुए वे एक दूसरे घोर वन में गए वहाँ उन्हें बड़ी प्यास लगी किंतु जल कहीं भी दिखाई न देता था भ्रन् विभ्रमतो महारण्य शुष्क कंठो तालुका दुर्गवरम तत्र तृण गुलमावृतम महत उस भयंकर वन में घूमते घूमते उनके कंठ और तालु सूख गए तब उन्होंने वहाँ तृण और लता आदि से ढकी हुई एक विशाल गुहा देखी आर्द्रपक्षा कौंच हंसान अत्रस्ते सलिधूल प्रविशा भो महागुहा हनुमानग्रे प्रवेश तमन्मयु सर्वे परस्पर धृत्वा बाहु उस्में से उन्होंने भींगे हुए पंखों वाले क्रौंच और हंसों को निकलते देखा तब यह कहकर कि चलो इस गुहा में चलें, इसमें अवश्य जल होगा सबसे आगे हनुमान जी ने उसमें प्रवेश किया उनके ही पीछे अन्य सब बानर भी एक दूसरे की बांह में बांह डालकर उस उत्सुकतापूर्वक उसमें घुस गए अंधकारे महदूरम गपेश्वर जला तोयान जलाशियान्मणि कलपद्रूवोपम वृक्षा पक्फलेनाभ्रां मधुदर्वगुणपेता मणिवस्त्रिपूरीता दि दिव्य भक्षाता मनुष्य परवर्जितास्मृता दिव्ये कनक विष्टरे प्रभिया दीप्यमान तो दु काम ध्या चीरवसना योगिनिं योगमाश्रिता बहुत दूर तक अंधकार ही में जाने के अनंतर उन वानरों ने देखा कि वहाँ स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से पूर्ण कई सरोवर हैं उनके पास ही पके फलों के भार से झुके हुए कलपतरु के समान सुंदर वृक्ष हैं जिनमें सहद के छत्ते लगे हुए हैं पासी मणिमय वस्त्रालंकारों से युक्त और दिव्य भक्ष भोज्य आदि सामग्रियों से पूर्ण सर्वगुण संपन्न निर्जन भवन है उनमें से एक दिव्य भवन में उन्होंने अति आश्चर्यचकित हो एक रमड़ी को अकेली सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान देखा वह सुंदरी योगाभ्यास में तत्पर एक योगिनी थी अपने तेज से वह उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी तथा शरीर पर चीर वस्त्र धारण किए उस समय ध्यान कर रही थी प्रणय मुमस्ताम महाभागा भक्त्याभित चबाणरा दृष्टा सा दुताभाथ त्रुवा हनुमा तृण वक्षा मिदेवी थे उस महाभागा युति को देखकर वानरों ने भय और प्रीति से उसे प्रणाम किया तब उस देवी ने उनकी ओर देखकर कहा तुम लोग क्यों और कहां से आए हो तुम किसके दूत हो तथा मेरे स्थान को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो यह सुनकर हनुमान जी ने कहा देवी मैं तुमसे सब वृत्तांत निवेदन करता हूं। सुनिए अयोध्याधिपति श्रीमान राजा दशरथ प्रभु तस्य पुत्रो महाभागो ज्येष्ठो रा ऐश्वर्य संपन्न महाराज दशरथ अयोध्या के अधिपति थे उनके महाभाग्यशाली नाम से विख्यात हैं पितराज्ञा पुरस्कृत साल जो वनम ग्र हिता भार् त साध्वी दुरात्म रावण राव सुग्रीव सा सुग्रीवो रामस्य ततो सुग्रीव मित्रेन राम से प्रियवल्लभा मृगध्विपा तयगता तचिंतनों जानक प्रवेश गरम घोर दैवाद्रगतामसी का वा वदन शुभ वे अपने पिता के आज्ञा मान कर अपनी भार्या और छोटे भाई के सहित वन में आए थे यहाँ उनकी परमसाथ भी पत्नी को दुरात्मा रावण हर ले गया तब वे अपने अनुज के सहित वानर राज सुग्रीव के पास गए सुग्रीव ने उनसे मित्र भाव हो जाने के कारण हमें यह आज्ञा दी है कि तुम लोग राम की प्राण की खोज करो अतः हम वहीं से आए हैं यहाँ वन में जानकी को ढूंढते ढूंढते हमें जल की आवश्यकता हुई इससे हम इस भयंकर कंदरा में घुसे और दैव से यहां आ गए हे सुबह आप यहां किस लिए रहती हैं और कौन है यह हमें बताइए योग निचह तथा धृष्टा वाण वालराहृष्ट दे यथेष्टम फल मूला जग्वा पीवा पयः आगछत ततो वक्षे मम वृत्ता तथेति भुक्ता पीला चिष्टास्ते शर्वरा दिव्या समीपम गे बद्धाजलिपुटा तत प्रा हूँ जोगिने दिव्यदर्शना यह सब देखकर उस योगिनी को बड़ा हर्ष हुआ और वह बाण्डरों से बोली पहले तुम इच्छानुसार फल मूला दिखाकर अमृतमय जल पान करो फिर मेरे पास आना तब मैं आरंभ से तुम्हें अपना सब वृत्तांत सुनाऊंगी तब उन बा ने बहुत अच्छा कह यथेष्ट फल मूला दिखाकर जल पिया और फिर प्रसन्न चित्त से उस देवी के पास